इतना करो हनुमान जी समझ गए कि ये सब भगवान की लीला है हम उस लीला में एक पात्र हैं और जब व्यक्ति ऐसा समझ लेता है तो उसके जीवन का सुंदर कांड आरंभ हो जाता है आज संसार में इतने कांड होते हैं खबर छपती ये कांड ये कांड अगर नहीं होता है तो सुंदर कांड नहीं होता है अच्छा वैसे भी देखो श्री रामचरित मानस में मैं तीन कांडों की ओर संकेत कर रहा हूं एक तो है किसकिंधा कांड और एक है लंका कांड और दोनों के बीच में है सुंदर कांड किसकिधा कांड की यह विडंबना है कि यहां के लोग विचार करते हैं काम नहीं करते और लंका कांड वाले काम करते हैं विचार नहीं करते जैसे सुग्रीव जी ने कहा ना कि मैं विचार कर रहा था बैठ रहे हूं मैं करत विचारा अच्छा देखो अद्भुत बात ऊंचाई पर है इतने ऊंचे विचार बस विचार ही विचार विचार ही विचार काम कुछ नहीं और लंका कांड में रावण के बेटे ने कहा कि पिताजी आप इन सब से पूछ रहे हैं कि सिंधु पार सेना सब आई क्या करना चाहिए और ये कह रहे हैं का करिए बिचारा नरकपि भालू आहार हमारा बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है का करिए बिचारा रावण के बेटे ने कहा इनकी बात मत सुनो रावण उन दरबारियों से कर दो वाह बहादुरो तुमसे यही आशा थी रावण के बेटे ने उनसे दरबारियों से कहा कि इतनी बड़ी बानरों की सेना आई है तुम खा जाओगे इन्हें हाँ खा जाएंगे तो उसने कहा के खाने पीने में भी तो विचार करो राक्षस बोले वो राक्षस कैसा जो खाने पीने में विचार करे एक आदमी भोजन करने बैठा हो करते ही जाए करते ही जाए तो परोसने वाले ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो बोला बीच तो आए एक गुरुजी गए भंडारे में साथ में शिष्य छक के भोजन किया दोनों ने गुरु जी शिष्य से, से, से बोले बेटा मेरी खड़ाऊं देख कहाँ रखी है कभी नीचे झुक नहीं सकते थे इतना पा लिया था शिष्य की भी वही दशा थी बोला गुरुजी नीचे तो ऊपर तो सब जगह देख ली नीचे हो तो हो है। अरे विचार तो करो एक आदमी खाता ही जाए खाता ही जाए और बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खान हार का नाम दाने दाने पे लिखा परोसने वाला परेशान हो गया वो भीतर भीतर बोला दाने दाने है? कहता, है? ये कहे बोरी-बोरी पे लिखा खान हार का नाम अरे खाने पीने में भी तो विचार करो पर राक्षस कहते का करिए विचार विचार करने की जरूरत क्या है नरकवि भालहार हमारा रावण के बेटे ने कहा एक बात बताओ तुम इतने सब वानरों को खा जाओगे हाँ खा जाएंगे अच्छा कुछ दिन पहले राम जी की सेना का एक बंदर आया था और तुम्हारे देखते देखते उसने लंका जलाई उस दिन तुम सबका पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी शुदा न रही तुम तब काहूं का और जारत नगर कस नाह रावण ने बेटे से कहा चुप हो जाओ मनोबल गिराते हो निकल जाओ बेटा बोला मैं तो जा ही रहा हूं तो जहां लंका में काम किया जाता है विचार नहीं किया जाता है और जहां काम किया जाए विचार न किया जाए उसकी नगरी सोने की भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती और जहां केवल विचार किया जाए एक आदमी के घर में घुसा चोर फुट फुट की आवाज हुई पत्नी ने पति से कहा कि देखो चोर घर में घुस आया है पति बोला मैं जानता हूं मैं विचार कर रहा हूं पत्नी ने सोचा कुछ करेगा उसने बकस का ताला तोड़ना शुरू किया वो ताला तोड़ रहा है पति बोला मैं जानता हूँ मैं विचार कर रहा हूँ ताला तोड़ लिया उसने सामान निकाला उस सामान निकाल लिया मैं जानता हूँ विचार कर रहा हूँ वो लेकर गया पत्नी बोली वो तो गया पति बोला मैं जानता हूँ विचार कर रहा हूँ पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा विचार करना चोर सब सामान लेके ही चला जाए तुम विचार ही करते ना देखो अपने यहां बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं अमृत पीलिया एक राक्षस ने देवताओं के बीच में बैठकर देवताओं जैसा रूप बनाकर सूर्य चंद्र के बीच में बैठा राहु अमृत पीलिया सूर्य चंद्र ने संकेत किया कि राक्षस है भगवान ने चक्र चलाया गर्दन कट गई यह कथा है लेकिन वो अमृत पी चुका था इसलिए उसके दो हिस्से हो गए सिर राहु धड़ केतु दो हो गए अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है ये सिर केवल विचार करता है और धड़ केवल काम करता है ये विचार नहीं करता और इसके दो हिस्से हो गए आज भी समाज में दो ही तरह के लोग मिलते हैं कुछ लोग तो केवल विचार करते हैं और कुछ लोग केवल काम करते हैं यही राहू केतु हैं और जीवन तब जब ये दोनों मिल जाएं तब जिंदगी शुरू होती है जब विचार कर्म से जुड़ जाए और कर्म विचार से जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए और सुंदर कांड की यही विशेषता है कि इसमें विचार पूर्वक कर्म किए गए जैसे पुर रखवे देख बहु कपिमन की नार अति लघु रूप धरो निष नगर करो पैसार विचार किया और मसक समान रूप कपिधरी लंग कहीं चलू सुमिर नरहारी कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब विचार और विचार पूर्वक कर्म जहां विचार पूर्वक कर्म होते हैं वहीं सुंदर कांड होता है हनुमान जी ने विचार किया कि राम जी की लीला है अब मैं इस लीला का एक पात्र हूं मेरी भूमिका इतनी है बस यह सोचकर विचार किया तो सुंदर कांड आरंभ हुआ आ, तब लगी मोह परखे हो तुम भाई सही दुख कंद फल खाई कंद सह दुख कल जब लगिया सी ते लगिया सी देखी वही काज मु हरस बिसे हरस बसे कहीना माथा चले हर सिं घरे रघुनाथा चल हर से हरे रघुनाथा चले हर रघुनाथा श्री हनुमान जी ने वानरों से कहा कि आप लोग तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं श्री सीता जी का दर्शन करके न लौट आऊ दुख सहना कंदमूल फल खाकर रहना अब यहाँ कितना सुंदर संकेत है जब लगी आव श्री हनुमान जी ये नहीं कहते कि जब तक हम लौट ना आए और दूसरा कोई पूछता लौट तो आओ तो काम करके सीता जी का दर्शन तो दूसरा कोई होता तो यही कहता अब यहां से क्या बता रहे अब तो जा रहे हैं अभी तो वहां जाने पर पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती कोशिश करना अपना काम है अब जो होगा अब लौट कर ही बताएंगे मिल गई तो ठीक नहीं मिल हमें लगता नहीं है कि मिले और जो ऐसी बातें करे समझ लो इसे भेजो ही मत श्री हनुमान जी ने यही कहा जब लगी आवों सीता ही देखी श्री सीता जी का दर्शन करके जब तक न लौटू तो कार्य बन जाएगा अवश्य तो आपने किसी ज्योतिषी से पूछ लिया क्या हनुमान जी बोले नहीं फिर कैसे कह रहे हो ही काज कार्य अवश्य होगा क्यों मोही हर्ष भी मेरे मन में विशेष हर्ष हो रहा है मन में उत्साह हो तो कार्य में सफलता मिलती ही है अब तो लोग बहुत हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं कभी कभी तो कई भक्त आ जाते हैं महाराज प्रणाम करेंगे लगेगा सत्संग करेंगे सत्संग नहीं करते और प्रणाम करने के बाद पहली बात अपना हाथ फैलाएंगे महाराज कुछ जानते हो तो बताओ अब हम लोग कह देते कि हम कुछ नहीं जानते तो उनको लगता है ये कुछ नहीं जानते सचमुच एक आदमी ने हाथ दिखाया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जानता हस्तरेखा में वो चला कि हमारे साथ एक विद्यार्थी था बोला आपने वेखा लौटा दिया कहा क्यों बोले आप ना बताते हम बता देते और मैं उसे अच्छी तरह जानता था बिना पढ़ा लिखा तो हमने कहा तुम कैसे बताते बोले हम बता देते और सचमुच वो चला गया और उसने कहा महाराज से नहीं हमसे बात करो और बताया या और बीस रुपए लेकर आ गया तो हमने उससे बाद में पूछा कि तुम बताते क्या हो? ज्योतिष तुम्हें आती तो है नहीं तो हंसकर बोला कि महाराज क्या फिर जाएगा हाथ ऐसे गौर से देखो जैसे आप सचमुच पढ़ रहे हो बहुत फिर उससे कहो जरा उजाले में आओ उजाले में और किसी का भी हाथ देखकर यह कह दो बचपन में एक बार गिरे हो अब बोलो आदमी बचपन में नहीं गिरेगा तो जवान होकर गिरेगा बचपन में तो गिरे ही होगा तो वो कहेगा कि याद नहीं आ रही शायद गिरे, गिरे। नहीं नहीं इसमें लिखा है एक बार तो गिरे हो तो वही कहने लगेगा हाँ हाँ एक बार गिरे थे वो चोट लगी थी हाँ वही वही लिखा है इसमें अजब अब तो आप बचपन के गिरे की तो बता दिया अब आगे की बताओ है? और किसी से भी कहो हाथ देखकर एक बात है पेट कुछ खराब रहता है तबीयत खराब रहती है अब आजकल किसका पेट ठीक रहेगा और तीसरी बात किसी से भी कहो कि पैसा आता तो है रुकता नहीं है रुकेगा किसी के पास अर्थ प्रधान योगे हर चीज पैसे से आनी कैसे रुके और चौथी बात चाहे जिससे कह दो कि तुम सबके साथ तो अच्छा ही करते हो पर तुम्हें उस नेकी के बदले में बदी ही मिलती है वो कहेगा महाराज ज्योति बिल्कुल सच्चे बिल्कुल पक्के बिल्कुल सही बात कही और ऐसे हमने उससे कहा कि कमाल के आदमी हो भाई तुम हनुमान जी कहते मेरे मन में उत्साह है श्री सीता जी मिलेंगी क्यों क्योंकि हनुमान जी के हृदय में है राम जी और राम जी के को हर्ष हो तो सीता जी मिलेंगी राम जी अयोध्या से चले पुरुष सिंह दोबीर हरसी चले See, see, see, see, see, see. I see. Haraj chale chale, haraj chale chale, haraj chale chale, haraj chale. हर्षित होकर चले हरस चले मुनि भय हरन और विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हरस चले मुनि वर के साथा हर्षित होकर चले श्री अहिल्या उद्धार में अवश्य चले राम लक्ष्मण मुनि संगा पर जब गंगा जी स्नान कर लिया तो हरस चले मुनि सहाया, बेग सहायादेह नगर नियर आया हरस चले मु भय हरन हरस चले मुनी वर के साथ चले मुनि वृंद सहाया तो पुष्प वाटिका में श्री सीता जी मिली और श्री हनुमान जी भी कह रहे मेरे मन में हर्ष है अर्थात राम जी मन में बैठे राम जी के हृदय में हर्ष है तो अगर पहली बार हर्षित होकर राम जी गए तो पुष्वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ और इस बार में हर्षित होकर जा रहा हूं तो अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन होगा हो ये काज मोह हर्ष विसेखी मुझे हर्ष है बड़ा आनंद है यार से। ये उत्साह अजय ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने एक काम और किया कही नाई अस कहिना कहना पवन कऊ माता माता आवाज़ कहकर श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया बंदरों की आंखों में आंसू आ गए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप समर्थ हैं पार जा रहे हैं समुद्र के उस पार और हम लोग असमर्थ हैं इसी पार पड़े हुए हम लोग इसी पार पड़े हुए हैं आप उस पार जा रहे हैं और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं प्रणाम तो हमें करना चाहिए श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो न हम समर्थ हैं ना तुम असमर्थ हो फिर यह तो राम जी की लीला है हमें उस पार जाने की भूमिका मिली है तुम्हें इसी पार रहने की भूमिका मिली है तुम में से कोई भी वानर पार जा सकता है पर यह हमारी भूमिका यह तुम्हारी भूमिका इसमें समर्थ असमर्थ की कोई बात नहीं अच्छा नाटक में कोई राजा हो बड़ा संपन्न हो किसी पर भी प्रसन्न होता है तुरंत कहता मंत्री इसको दस हजार स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित करो ऐसे मुद्री दस हजार स्वर्ण मुद्राएं से दे दो वो कहता है जो आ गया और थोड़ी देर में पर्दे के पीछे जाकर कहता फीस दो तो हम जाए तब तो वो समर्थ नहीं है नाटक में क्या समर्थ क्या असमर्थ क्या सोचता रे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया और हनुमान जी भगवत भाव से प्रणाम कर रहे हैं सब में भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे हैं अथवा पर्दे के पीछे सबको प्रणाम कर रहे हैं और जब कोई सब में भगवान को देखने लगे तो उसे अपने में भी भगवान दिखते हैं और सचमुच सब में भगवान को देखने वाला देखते देखते ऐसा देखता है स्वयं भी नहीं रहता भगवान ही भगवान अस कहे नाए सबन ही कहू माथा चले ऊ हरस ही ये धरी रघुनाथा राम जी को हृदय में रखा तीन बातें होंगी मन में उत्साह भगवत भाव से विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम तीसरे भगवान को हृदय में रखे अगर इतनी बातें जीवन में आ जाएं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उठता ऊपर बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है श्री हनुमान जी उसके ऊपर और जब उस ऊंचाई पर पहुंच गए कितना बढ़िया संकेत है कि अगर हम सामान्य जगह तो एक बार ही भगवान को याद करें ऊंचाई मिल जाए तो बार, बार बार याद करें अब ये बार बार याद करने रहे बार बार, बार, बार समारी बार समी बारबा रघुवी समघुवी रघुबी अच्छा वैसे भी देखो आप रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं सामान तो सब रहता ही है सामान तो एक आध बार संभालते हैं रख दिया ठीक और बार बार क्या संभालते हो सामान नहीं टिकट सामान चाहे दो हजार का हो और टिकट चाहे दो सौ रुपए को हो साम टिकट देगा तो यही था यही एक बार देख लिया रखा टिकट फिर दोबारा क्यों सामान के बिना काम चल जाएगा पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा अच्छा रास्ते में चल भी जाए कोई देखने आए तब भी ठीक और ना देखने आए तो जब उतरोगे और उतरकर जब वहां की खिड़की पार करनी होगी तब तब तो टिकट की ही जरूरत पड़ेगी सचमुच हनुमान जी बार बार भगवान को संभालते हैं जो तू राम नाम चित धर तो सूरदास बैकुंठ पेठ में तेरी को ना फेंट पकड़ तो श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण कर रहे हैं बार बार रघुवीर समहारी। अच्छा कितना सुंदर अर्थ है श्री हनुमान जी ने बार बार राम जी का स्मरण किया और पूरी लंका जल गई श्री हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि हनुमान जी ने बार बार रघुवीर समहारी तो राम जी ने हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर संहारी हनुमान जी के बाल बाल की संभाल राम जी कर रहे हैं और जिसके बाल बाल की संभाल राम जी करें उसका बाल भी कैसे बांका हो जाए बार बार रघुवीर संहारी तरक्यू पवन तनय बलभारी अब हनुमान जी चले जिमिया मोघ रघुपत कर बना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 रघुपति रघुपति दाती कर श्री हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का अमोघ बाण चला हो अजय देखो बाण आपने चलते देखे होंगे अजय ऐसे ना चलते हो आजकल कहां चलते है बाण पर टेलीविजन में धार्मिक सीरियल देखा